रामकृष्ण लीला प्रसंग युग की आवश्यकता भारत के प्राचीन जातीय जीवन के आधार यहाँ पर सर्वप्रथम यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पाश्चात्यों के संपर्क में आने के पहले जातीय जीवन नामक किसी शब्द का अस्तित्व भारत में विद्यमान था अथवा नहीं इसके उत्तर में यह कहना पड़ेगा कि इस प्रकार का शब्द प्रचलित न रहने पर भी उसका जो लक्ष्य है वह किसी न किसी रूप में भारत में विद्यमान था इसमें कोई संदेह नहीं प्राचीन काल में समग्र भारत श्री गुरु गंगा गायत्री तथा गीता में श्रद्धा संपन्न था तब गो माता का पूजन भी भारत में सर्वत्र होता हुआ देखा जाता था और आबाल व्रद्ध नर नारी रामायण एवं महाभारत आदि धर्म ग्रंथों से प्राप्त एक ही भाव तरंग को हृदय में धारण कर जीवन यापन करते थे भारत के विभिन्न विभागों के पंडित वर्ग अपने अपने हृदय भावों को संस्कृत भाषा में एक दूसरे के निकट व्यक्त करने में समर्थ थे इस प्रकार के और भी अनेक एकता संबंधी विषयों का उल्लेख किया जा सकता है एवं धर्म भाव तथा धर्मानुष्ठान ही उस एकता के श्रेष्ठ अवलंबन थे यह बात निर्विवाद सिद्ध है भारत का जातीय जीवन धर्म पर प्रतिष्ठित रहने के कारण भारतीय समाज में भोग साधनों को लेकर कभी विवाद उपस्थित नहीं हुआ भारत का जातीय जीवन इस प्रकार धर्म के अवलंबन पर प्रतिष्ठित रहने के कारण यहाँ की सभ्यता का निर्माण विभिन्न प्रकार के अपूर्व उपादानों से हुआ था संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि संयम ही उस सभ्यता का प्राण स्वरूप था भारत व्यक्ति एवं जाति दोनों को ही संयम की सहायता से अपने जीवन को नियंत्रित करने की शिक्षा प्रदान करता था त्याग के लिए ही भोग है तथा वर्तमान जीवन की शिक्षा का तात्पर्य है भावी जीवन का निर्माण इस बात का सभी को निरंतर स्मरण दि दिलाता हुआ व्यक्ति एवं जाति के व्यावहारिक जीवन को वह सर्वदा उच्चतम लक्ष्य की ओर परिचालित करता था इसीलिए भारतीय वर्ण या जाति विभाग अब तक किसी श्रेणी के स्वार्थ पर चोट पहुंचाने का तथा उनके उत्कृष्ट असंतोष का कारण नहीं बना समाज की जिस श्रेणी के वर्ग में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस वर्ग के लिए निर्धारित कर्तव्यों का निष्काम भाव से पालन करने से ही वह जब दूसरों के साथ बिना किसी भेदभाव के मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य ज्ञान व मुक्ति का अधिकारी बन सकता है तब उसके लिए असंतोष का कारण ही क्या रह जाता है वर्ग विशेष के भोग सुख संबंधी तारतम्य के विषय पर पाश्चात्य समाज की तरह प्राचीन भारतीय समाज में जो विरोध उपस्थित नहीं हुआ उसका भी यही कारण है कि जीवन के उच्चतम लक्ष्य में समाज के प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार था प्राचीन भारतीय जाति जीवन के संबंध में पूर्वोक्त विषयों की ओर ध्यान रखकर अब हमें यह देखना है कि पाश्चात्यों के संसर्ग से उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए